मधुरमुरली मधुरी धीरनादे कारण गोकुलम व्याकुत्व श्याम म ब्रजजनमनो मोहन मोहनांगम चित्ते निवसत महो वल्लभम स्वामख स्रुतिशारेक अध्यात्मदीपमिर्शताधम संसारिणा करुया पुराण ग तम्यास सोनु मुपयाम गुरु मुनी नम परम हंस स्वादितरण कमल चिन्मकंदा भक्तजन मन शनिवाय श्री राम श्रीरामचंद्रा सदगुर सदगुण ध्यानगम्य निरंजन अखुंड भो Huyu huyu namah hum. Sri Manna Rayaan, Manna Rayaan, Manna Rayaan Sri. Manna Rayaan, Manna Rayaan, Manna Rayaan Sri. narayan shim bhagavata narayan en bhaj man narayan narayan narayan bhaj man Yan yan bhaj na man narayan narayan narayan bhaj man narayan narayan narayan shimanna सदगुरु नारायण नारायण नारायण सदगुरु नार सदगुरु नारायण नारायण नारायण सदगुरु einam shimun narayan narayan narayan shimun narayan narayan narayan einam shimun narayan narayan narayan shimun बोलो भक्तवत्सल भगवान की सदगुदेव भगवान की वृंदावन विहारी लाल की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कृपारूपणी राधिके श्यामा प्राण कृपा करो श्री राधिके मेरी ओर निहार भानु दुलारी राधिके सुन लो मेरी पुकार दीन पात की श्रवण को पालन हार दीन पात की श्रवण को कौन पालन हार जीवन धन श्री प्रिया प्रीतम के पावन चरणारविंदों में कोटिशाहवंदन परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री श्री प्रेमप्री महाराज के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में एवं हमारे परमाराध्य श्री महाराषि के श्री पावन पवित्र चरणारविंदों में कोटि कोटिशाहवधन हमारे जीवन गोविंद के कथा के रस रसिक भक्त वृंदेव मातृशक्ति आप सभी भी हमारे आराध्य की ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं, अपने आराध्य की ही अनेकानेक झांकी देख करके आप सब के भी पावन पवित्र चरणों में मैं कोटि शाह वंदन करता हूं हम लोगों के जीवन में शब्द का बहुत बड़ा महत्व है सैनिक भी यदि युद्ध में प्रवृत्त होते हैं एक विशेष प्रकार के उत्साह भरे शब्दों को सुनकर के ही आप देखते हैं ऐसे ऐसे आतंकवादी तैयार हो जाते हैं बच्चे जो अपने प्राणों को उत्सृत करके जाने कितने लोगों के प्राण ले लेते हैं प्राणों को देना बहुत कठिन है किंतु तब भी वह प्राण देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं कारण क्या है इनको एक प्रकार के शब्द से ही बहका दिया गया है शब्द का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है इसलिए यदि वासनापूर्ण शब्दों को सुना जाएगा तो वासना जीवन में जगेगी और यदि निर्वासित शब्दों को सुना जाएगा तो जीवन में बैराग भी जगेगा इसलिए महात्माओं ने सोचा कि संसार में लोग तो राग द्वेष की चर्चा करते हैं और सुनते ही हैं हम लोग कुछ समय के लिए ऐसी चर्चा करें जिससे हमारा अंतकरण पावन और पवित्र बने क्योंकि पवित्र अंतकरण में ही शाश्वत सुख का प्रादुर्भाव होता है जब तक हमारा अंतकरण पवित्र नहीं है तब तक चाहे कितने व्यक्ति आपकी सेवा में आ जाए चाहे कितनी संपत्ति आ जाए चाहे कितना नाम मिल जाए आप शाश्वत सुखी नहीं बन सकते हैं चाहते हम सब लोग सुखी बनना ही है इसीलिए सब आयास प्रयास होते रहते हैं तो सच में यदि शाश्वत सुख चाहिए तो उसके लिए पवित्र गाथा श्रवण करना बहुत आवश्यक है क्योंकि गाथाओं के माध्यम से ही हृदय को पावन और पवित्र बनाया जा सकता है भगवत चर्चा में वह सामर्थ है कि आपके अंतकरण को पावन और पवित्र बना दें इसलिए महात्माओं ने यह प्रणाली निकाली कि लोग अगर इस गाथा को श्रवण करेंगे तो उनका अंतक करण पवित्र बनेगा तभी तो आप लोग श्रवण कर रहे हैं गोमती नदी के पावन पवित्र तट पर सौनक आदि महात्माओं को श्री सूत जी महाराज जो पुराण कथन करने में बड़े कुशल हैं गाथा श्रवण करा रहे हैं पुराण की पावन पवित्र गाथा जिसका नाम है श्री विष्णु पुराण आप लोगों ने कल श्रवण किया कि पराशर महात्मा ने मैत्रेय को यह गाथा सुनाई है उत्तानपाद का पांच वर्ष का बालक अपनी शौतेली मां के बाबाणों से घायल होकर के गोविंद की शरण में गया बालक की अवस्था है पांच साल सौतेली मां ने कुछ कटु वचन कह दिए और उस बालक को ऐसा लगा कि जो जिसने इस कहा है इसके वाक्यों को हम सत्य करके ही दिखाएंगे मानो इसने हमको तपस्या में प्रवृत्त किया है तो तप करके भगवान को प्राप्त करके हम संसार के ऐसे पद को प्राप्त करेंगे जिसको आज तक किसी ने पाया ही न हो नारायण आप लोग हम लोग अपनी शक्ति को भूल जाते हैं हम लोग कोई ऐसे वैसे परंपरा से नहीं नारायण की परंपरा से हैं हमारे आदि नारायण हैं और जिस नारायण के संकल्प में इतना सामर्थ्य है कि इतनी बड़ी सृष्टि बनकर तैयार हो जाती है तो याद रखिए जब परंपरा हमारी उनसे लगी है उतना सामर्थ्य चाहे भले न हो किंतु तो कुछ तो सामर्थ आएगा ही आएगा जैसे चित्रकार का पुत्र बिना आयास प्रयास किए ही चित्र बनाने में सफल हो जाता है क्योंकि उसके रक्त में वह बात समा गई है हम देखते हैं वृंदावन में जिनके माता पिता कथा करते हैं उनके बालक पांच वर्ष से ही कथा में प्रवृत्त हो जाते हैं थोड़ा सा प्रयास किया गया और कथा में लग गए तो मैं कई बार चिंतन करता हूं या कैसे इनके जीवन में आए तो कहा रक्त का संबंध है तो याद रखे हम सब नारायण की परंपरा के हैं तो नारायण के संकल्प में यदि सामर्थ्य है कि सृष्टि को बना सकता है तो जीव के भी संकल्प में सामर्थ्य है वह जो भी पाना चाहे पा सकता है संकल्प दृढ़ होना चाहिए शरीर चाहे भला चा, भले ही चला जाए किंतु हम संकल्प नहीं छोड़ेंगे तो याद रखिए याद रखिएगा परमात्मा को पाना कोई कठिन नहीं है मैं कई बार चिंतन करता हूं आप सब लोग इस बात को अच्छी प्रकार से समझते हैं जितना प्रयास हम लोग रुपया कमाने के लिए करते हैं जितना प्रयास उससे यदि आधा प्रयास भी आप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करें और परमात्मा न मिले तो हम कथा कहना छोड़ देंगे हमारे जीवन का दृढ़ निश्चय है बिल्कुल ये और परिश्रम करके आप देखें इधर बढ़ करके देखें इसमें ललक जरूर होनी चाहिए और उसी का प्रमाण पत्र है या उत्तान पाद का बालक ध्रुव पांच वर्ष की अवस्था में गुरुजनों की कृपा से मधुबन में आराधना करता है और भगवान का दीदार होता है भगवान के दर्शन हुए आप लोग स्वयं कभी अनुभव कीजिएगा अत्यधिक आनंद होने पर भी वाणी खुलती नहीं है और अत्यधिक पीड़ा हो तब भी वाणी नहीं खुलती बहुत पीड़ा हो और आप कुछ बोलना चाहो तब भी वाणी नहीं खुलेगी और आनंदातिरेक हो जाए आनंद भी अधिक बढ़ जाए तो वाणी खुलती नहीं है ये पांच वर्ष के बालक ने अपने संकल्प को, को साकार होते देखा संखच चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान उनके सामने प्रकट हो गए जो उसकी कल्पना थी जो उसकी चाहना थी जो उसकी याचना थी जैसा सदस्वरूप का चिंतन ऋषियों तो ने बताया था आज सामने व स्वरूप देखकर बालक गदगद हो गया और भगवान के चरणों में कुछ कहना चाहता था नेत्र भरे हुए हैं कंठ गदगद है, स्तुति करने की इच्छा तो हो रही है किंतु तो बोल नहीं पा रहे हैं कुछ भगवान ने स्वयं का प्रहलाद ध्रुव अरे तुम्हारा कल्याण हो अवतान पादे भद्रम तपसा परितोषिता वर हम अनुप्राप्तो हो वरम वर है अरे सुंदर व्रत धारण करने वाले उत्तान पाद के बेटे ध्रुव आज हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न है परितोषिता तपसा आपने हमको तपस्या से प्रसन्न कर लिया देखो भगवान को प्रसन्न करने का साधन है तप जैसे सबका साधन अलग अलग होता है जी किसी को कुछ पसंद है किसी को कुछ पसंद है किसी को खांडवी बहुत पसंद हो गुजराती चीज और उसको लाकर दे दिया जाए वो खुश हो जाएगा कि नहीं खुश हो जाएगा ऐसे भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो भगवान के प्रसन्न करने का साधन है तप देखो सबका तप अलग अलग है वाणी का तप है कि जो आवश्यक हो वही बोलो नेत्रों का तप है जो देखना हो वही देखो शरीर का तप है सर्दी सहन करो गर्मी सहन करो मान सहन करो अपमान सहन करो ये शरीर का तप है मन का तप है विकार आने पर भी शरीर को विकारों में प्रवृत्त मत करो बुद्धि का तप है ऐसे सब इंद्रियों का तप है जो तप करता है परमात्मा उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होता है भगवान कहते हैं परितोषिता तपसा तुमने तपस्या से हमको प्रसन्न कर दिया इसलिए हम तुमको वर देने के लिए आए हुए हैं वरम वरय सुब्रत जो तुम वर मांगना चाहो हमसे मांग लो द्रुज जी महाराज बात को सुन रहे भगवान की किंतु वाणी खुल नहीं रही है भगवान समझ गए कि इसकी वाणी ऐसे खुलने वाली नहीं है तो श प्रशा प्रातेन गोविंदपस्ताजलि उत्तान पादस्तनय मरा जोत्ताने पाद उत्तान पादत्तनय धजवर्य जगत्पति जो जगत्पति है जगत के स्वामी हैं उन्होंने क्या किया कि संख का भाग अग्रभाग स्पर्श कराया देखो भागवत में वर्णन है कि संख का स्पर्श कराया और यहां कहते हैं संख पूरा स्पर्श नहीं कराया अग्रभाग थोड़ा सा स्पर्श कराया मानो शंख में है और वेद में का जो उत्तर भाग है अर्थात जो उपनिषदों का भाग है जो वेदांत का भाग है वह जो संस्पर्श कराया तो जो द्रुज जी महाराज जिनकी अवस्था पांच साल की है और कंठ गदगद है कुछ बोलना चाहते थे, थे नहीं बोल पा रहे थे वाणी खुल गई भागवत महापुराण में वर्णन है कि जो वाणी खुली तो बोलना प्रारंभ किया उन्होंने योन प्रवेश्य ममवाच मि प्रषुप्ता सजीवयति खिल शक्तिधर स्वधा अन्यास्तहस्तचरण श्रवणादी नमो भगवते पुरुषा तोभ्यं यहां पर दूसरी स्तुति है और यह बिल्कुल निर्गुण स्तुति है आप इनके श्लोकों को देखेंगे भगवान सगुण साकार सामने विराजमान है बड़ी विलक्षणता है अब यदि सगुण साकार भगवान विराजमान है तो स्तुति भी सगुण साकार की होनी चाहिए थी उनके रूप को देख करके इनको बोलना चाहिए था साकार भगवान सामने और स्तुति की जाए निर्गुण निराकार आज मैं स्तुति का चिंतन कर रहा था तो कारण क्या है ये साकार सामने खड़े है निर्गुण निराकार की स्तुति क्यों हो रही है कारण इसमें क्या है क्योंकि भगवान ने जो संघ का संस्पर्श कराया है वह वेदांत में संख का संस्पर्श कराया है और वेदांत में संख का जो महाराज प्रसिद्धों का उत्तर भाग है यदि उसके माध्यम से स्तुति की जाएगी तो सगुण स्तुति होगी कि निर्गुण होगी वहां तो निर्गुण ही होने वाली है इसलिए जो स्तुति का वर्णन है भूमिरापो वायु खम मनो बुद्धि भूतादिरादि प्रकृति यूपम न तो भूमि आपह मर भूमि जल अग्नि वायु और आकाश मन बुद्धि ये भूतादि और प्रकृति जो मारा के भूताद नाम रूप भले अलग अलग है किंतु सत्य में वही रूप समाया हुआ है आप ही इस रूप में परिवर्तित हो रहे सुद्ध परतप, सुद्ध सुद्ध हैं शुद्धस अखिल व्यापी प्रधाना परतपुमान आप देखिए स्तुति का ढंग इनके शुद्धस सूक्ष्म आप शुद्ध हैं सूक्ष्म हैं और अखिल व्यापी हैं जैसे आकाश सर्वगत व्यापक है आकाश से भी सूक्ष्म परमात्मा है इसलिए आकाश से भी ज्यादा व्यापक परमात्मा है तो व्यापक स्वरूप प्रधान पुरुष जो आप हैं महाराज यसे रूपम नमस्तस्म पुरुषाय गुणशाली महाराज इनको ऐसी सुंदर स्तुति करते हुए कहते हैं प्रभु सहर्ष शीरखा पुरुष बिल्कुल ही उपनिषद का अनुवाद है सहर्ष शीरखा पुरुष साहस्त्र सहस्रपाद सर्वव्यापी भुवस्पर्शा अत्यतिष्ठ दशांगुल मा जैसे सहस्र शीर खा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात जैसे पुरुषोक्त में वर्णन किया गया है वैसे बिल्कुल या इनकी स्तुति है कहते है प्रभु ये सहस्र आंखों वाले आप ही हैं सहस्र पैरों वाले आप ही हैं सब जगह आपका ही व्यापकत्व है तो सब जगह आप ही हैं ब्रह्मांड के रूप में आप ही विराजमान हैं महाराज यथा ही कदली नान्या जैसे कदली का वृक्ष होता है केले का वृक्ष तो केले के पत्तों को यदि आप निकालना पचाओ तो क्या होगा पत्ते के अंदर पत्ता निकलेगा कि नहीं अंत तक आप उसके तने को खोदते जाओ पत्ते के अलावा कुछ निकलने वाला है क्या कुछ निकलने वाला नहीं कारण क्या है वह पत्ता के रूप में ही समाया हुआ है यथा ही कदली नान्या पत्रादि पत्रादपि दृश्यते पत्रादपी विश्वस्य नान्यस्तम तत्थाई स्वर दृश्यते जैसे केले के खम्मे पर पत्त पत्र ही दिखते हैं वही निकलते हैं वैसे संसार में आप ही हो आप में आप समाये बैठे हो ऐसा पर्दा ढके बैठे हो कि कुछ पता नहीं चलता है महाराज जब ऐसी सुंदर स्तुति इन्होंने की तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहते हैं बेटा बर मांगो क्या चाहे हो बोले महाराज एक बात बताए आप कहते हैं कि बर मांगो सच में जो हमारे अंत कर्ण में कामना है क्या वो आपसे छुपी है क्या क्योंकि तो जो परमात्मा हृदय में विराजमान है तो हृदय द्वेश में उठने वाली कामना से क्या हुआ अविज्ञात हो सकता है अविज्ञान उसको हो सकता है नहीं हो सकता तो यदि हमारे हृदय में जो भी कामना है, आप जानते हो किम ज्ञातम तो ब्रह्मन मनसा यमेक्षितम आप तो मन की भी बात जान लेने वाले हो इसलिए प्रभु हम आपसे क्या कहें किंतु तथापि तुभ्यम देवेश कथिष्यामी यदि आपकी आज्ञा है कि मैं अपने हृदयगत भावों को व्यक्त करूं, वैसे तो आपके सामने व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे कुछ छुपा नहीं है किंतु चाहते ही हो कि यदि हम आपके सामने कुछ बोलें, अपनी कामना क्या है या व्यक्त करें प्रार्थयते दुर्विनीतें नो महाराज हमारे जैसे दुर्विनीत के द्वारा बोला हुआ आप अपने हृदय में मत लाइएगा मैं दुर्विनत तो हूँ महाराज भक्त का स्वभाव होता है आप देखेगा भक्त का जो स्वभाव है वो आपने को बहुत ज्यादा उत्तम मानकर आराधना नहीं करता है आप देखेगा तुलसीदास जी महाराज श्री राघविंद्र सरकार से प्रार्थना करते हैं तो मौसम कौन कुटिल खल कामी तो क्या ये सब दुर्गुण तुलसीदास जी महाराज में है क्या बिल्कुल नहीं है किंतु उनकी दीनता है भगवान के सामने वह भाव व्यक्त कर रहे हैं और सचमुच में कोई बनावट करके भी नहीं बोल रहे हैं। आराधक को तो ये लगता है भक्त को तो ये लगता है कि हमारे में कोई ऐसी विशेषता नहीं जो उनकी कृपा बरस सके और कृपा भी कोई विशेषता देकर होती भी नहीं है याद रखिये जो विशेषता देकर कोई बात हुई वह कृपा है ही नहीं जैसे कृपांक दिया जाता है ना तो कृपांग कब दिया जाता है नंबर पाने की महाराज सामर्थ्य तो तब दिया जाता है कि नंबर ना पाने की भी सामर्थ हो तो तब भी कृपांक दिया जाता है कृपांक गुरु तभी देता है जब जानता है कि नंबर इसको मिलने वाले नहीं है इसमें इतनी योग्यता नहीं इस प्रश्न में कि इसका सही इसको इतना उत्तर के इतने नंबर दिए जाए तब भी सोचता है यदि हमारी कृपा करने से एक क्लास में पास हो जाता है तो कृपांक दे देता है तो ईश्वर कृपा ही करता है और सच में जीव में ऐसा सामर्थ्य है भी नहीं क्योंकि माया के द्वारा ऐसा जाल बिछाया गया है कि वो जीव यदि अपनी बुद्धि के बल पर चाहे किससे इससे चले जाए तो जा ही नहीं सकता है वह तो ईश्वर की कृपा है इसलिए आराधक साधक भक्त अपने को ये नहीं मानता कि इस गुण पर हम, हमारे भगवान रीज गए इसलिए उनने कृपा की है ये कहते महाराज हम तो दुर्विनीत हैं, दुर्विनीत हैं। अर्थात मुझे बड़ों का कैसा सम्मान करना चाहिए ये भी पता नहीं है बड़ों को कैसे बोलना चाहिए ये भी पता नहीं है दुर्विनीत हैं, किंतु प्रभु हृदय में अभिलाषा बड़ी दुर्लभ है है दुर्विनीत जीवन में कोई गुण नहीं है किंतु कामना इतनी बड़ी है कुछ पूछो नहीं ऐसी कामना है कि हम आपके सामने क्या कहें प्रसन्ने तो ही दुर्लभ हम किंतु मैंने सुना है कि यदि आपकी प्रसन्नता जीवन में मिल जाती है अर्थात आपकी कृपा यदि मिल जाती है तो जो दुर्लभ से दुर्लभ है वह सुलभ बन जाता है हमारे जीवन में बने हुआ पद पाने की औकात नहीं है किंतु प्रभु हम आपके सामने प्रार्थना कहते हैं करते आधारभूतम जगत मारा इस जगत के आधारभूत आप ही हैं सर्वेशा उत्तमोत्तम मारा सबसे उत्तम से ही उत्तम आप ही है अर्थात यह जगत भी टिका हुआ है आप में और आप ही उत्तम हैं इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम ऐसा पद पाना चाहते हैं ऐसा पद पाना चाहते हैं जिसको आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया आप कृपा करके वह पद हमको दीजिए भगवान बड़े प्रसन्न होकर के बालक को आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद दे करके कहते बेटा तुम्हारे पिता की राजगद्दी तो मिलेगी ही मिलेगी किंतु हम तुम्हारे लिए एक विशेष लोग बनाएंगे जिस लोक का नाम होगा ध्रुव ध्रुवोक और ये सप्तर्षि उसकी परिक्रमा करेंगे आज तक ऐसा लोग किसी को मिला नहीं है और भगवान आशीर्वाद दे करके महाराज चले गए हैं कहा तुम्हारी मां को भी स्थान मिलेगा महाराज ये बात जब सुनी तो हमारे पराशर महात्मा कहते हैं ऐसी चर्चा देखकर शुक्राचार्य जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए जो तो दैत्यों के गुरु हैं और ये देख करके इनकी मां की बड़ाई करने लगे और सच में बेटा के जीवन में यदि कोई विशेषताएं है, दिखती हैं तो उसके मां की बहुत बड़ी महाराज कुर्बानी उसके पीछे हमारे यहां गांव में कहते थे बाढ़ी पुत्र पिता के धर्मा महाराज पुत्र का उत्थान कब होता है जब पिता का महाराज आशीर्वाद और मां की भी करुणा होती है मां ने यदि कृपा न की होती माने ध्रुव के जीवन में ऐसा संस्कार न दिया होता हम कहते हैं कि यदि सुरुचि ने गाली दी थी वो भी गाली देने में प्रवृत्त हो जाती और कहती चलो अभी हम बदला लेती हूं उससे तो सच में क्या ध्रुव को ये पद मिल पाता याद रखिएगा, जो इस बदले की भावना में उलझ जाता है याद रखिए उसने अपने जीवन का बहुत कुछ हिस्सा व्यर्थ में गवा दिया जितनी देर वह बदले की भावना से बढ़ता अगर उतना प्रयास हुआ दूसरी ओर करता तो उसकी उन्नति हो जाती हम देखते लोग बदले की भावना लेकर के ऐसे उलझते हैं ऐसे उलझते हैं कि जीवन चला जाता है और जीवन ही नहीं कई बार पीढ़ियां चली जाती हैं जी माता पिता जो दुश्मनी का बीज बो करके गए हैं उसको बेटा काटता है और बेटे का बेटा काटता रहता है कभी ध्यान दीजिए यदि उस समय चित्त शांत बना रहे और घटना को सही ढंग से चिंतन करके यदि दिशा दे दी जाए हमारे महर्षि का एक वाक्य उनसे होए न कछु बुरा और कहो किसने कछु करा परमात्मा से कभी कुछ बुरा होता नहीं याद रखिएगा और दूसरा इस संसार में कोई करने वाला है ही नहीं तो यदि कोई आपका अपमान भी करता है तो ये भी बुरा नहीं हुआ आप कहोगे कमाल है अपमान किया जा रहा है तब भी बुरा नहीं हुआ अपमान को यदि सही ढंग से आप ले लो हम कहें घर वाले यदि आपसे प्रेम न करें आपकी उपेक्षा करें तब भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है भगवान चाहे थे इस मरने वाले संसार से प्रेम करेगा तो जन मरण के चक्कर में पड़ेगा और मामला सब बनावी है तो कम से कम सच्चाई तो खुल जाए और सच्चाई खुल गई तो वैराग्य का माना यदि लक्षण लेकर भगवान की ओर बढ़ गए तो घटना सही जीवन में घटी की नहीं और वही लेकर के रोते रहे आये हमारा बेटा ऐसी गाली देता है आये हमारी बहू ऐसी हमको उपेक्षा करती है तो रोते रहो सर पटक करके चाहे जिंदगी भर रोते रहना संसार का स्वभाव है और सदा से घटनाएं घटती आई और घटती रहेंगी कारण क्या है हमारे महाराज जी कहते थे कि सामने वाला व्यक्ति कोई टेबल मेज नहीं है स्टूल नहीं है कि आप जैसे चाहो जहां चाहो वहां उसको उठाकर रख दो सामने वाले व्यक्ति का भी अपना मन है और अपनी बुद्धि है अपना उसका प्रारब्ध है और अपना जीवन जीने का ढंग है मुंडे मुंडे रतिर महाराज मतिर भिन्ना मुंड मुंड जितने मुंड है उतनी मति अलग अलग है आपके आधार पर ही संसार चले या तो न चला है और न चलने वाला है मैं कई बार चिंतन करता हूं भगवान के आधार पर तो ये संसार चल नहीं पाया भगवान के आधार पर आप कहेंगे भगवान के बच्चे ही भगवान की बात नहीं मानते थे भागवत प्रमाण है तो ये संसार की विलक्षणता ही यही है तो आप यदि सृष्टि को सुधारते घूमोगे तो ये सृष्टि सुधरने वाली कभी है नहीं अगर जीवन में कोई घटना घटती है तो आप अपने को सुधारने का प्रयास करो सामने वाले को विडंबना बड़ी है आज की दुनिया में विडंबना क्या है हम सब दूसरे को सुधारना चाहते हैं आप देखिए कभी चिंतन कीजिएगा सामने वाला सुधर जाए अमुक सुधर जाए अमुक सुधर जाए कुछ दिन पहले मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था मध्य प्रदेश से एक जगह से गुजरा एक 16-17 साल का बालक हमारी सेवा में कम से कम 10 साल से है अब जो हम लोग ट्रेन में चढ़े एक बालक ने उसके ऊपर चाय गिरा दी चाय गिर गई तो झगड़ा कर बैठा अब झगड़ा करता रहा मैं तो चुप रहा कुछ बोला ही नहीं जी किंतु तो जिनका वो पोता था वो रिटायर्ड व्यक्ति थे पहले तो उसको डांट लगाई हमारे शिष्य को और जब उससे संतोष नहीं मिला तो मुझे डांटने लगे बोले तुम महात्मा होकर के साथ में रखते हो इसको आज तक सिखा नहीं पाए कैसे लोगों को व्यवहार करना चाहिए कैसे के साथ हमको भी डांटा उन्होंने बहुत देर तक डांटते रहे हम मुस्कराते रहे क्या कहे अब बड़े बूढ़े थे हमारे बाबा की उम्र के होंगे तो मुस्कराते रहे हम सुनते रहे जब गुस्सा शांत हो गया डांट डांट करके तब तो हमने कहा बाबा बड़ी विडम्बना है बोले क्या विडंबना है पढ़े लिखे थे जी हमने कहा विडम्बना यही है कि हम सब एक दूसरे को ही सिखाने में लगे हम समझते हैं ये सीख जाए और वो समझता ये सीख जाए बोले मतलब क्या है हमने कहा बुरा मत मानिएगा गलती हुई आपके पोते से गिराया चाय उसने और आपने डांट लगाई हमको आप जरा सोचो तो सही हम कहेंगे आपको अभी कितनी अवस्था हो गई बोले सत्तर साल पूरे हो गए तो हमने कहा सत्तर साल में आप नहीं जीना जिकसी पाए कि गलती कोई दूसरा कर रहा है अपराध कोई दूसरा कर रहा है और दंड आप मेरे को दे रहे हो मुस्कराये और अश्रु आ गए और कहे कि हम अमुक पद पर डीएम थे आज तक हमको कोई को लज्जित नहीं कर पाया हम ही ने सबको लज्जित किया है किंतु सचमुच में आज ने तुमने हमको लज्जित कर दिया बोले यदि जिस समय हम डांट रहे थे उस समय यदि हमको जवाब देते तो हम तुमको मुंह तोड़ जवाब देते किंतु जब हम शांत हो गए देखा कि आपको इतनी गालियां सब महाभारत सुनाई दी अपने अंदर जितनी थी सब बताया कि मोटे ताजे बाबा जी होकर दूसरे का खाते हैं काम किया होता नहीं सब बाबा जी बन जाते जितना था सब सुनाया हम सुनते रहे अच्छा कारण क्या है हमको महात्माओं का बहुत बड़ा प्यार मिला तो जहां जो बैठा है उसके आधार पर वही दिख रहा है बेचारे का दोष भी नहीं है जहां से वो बैठकर देख रहे हैं वहां से ऐसा ही दिखता है दूसरा दिख नहीं सकता तो जब उनको वैसा ही दिख रहा है तो दूसरा देखेंगे भी कैसे तो महाराज विडम्बना क्या है हम लोगों के जीवन की बाद में कहा कि बात तो तुम ठीक कहते हो हम दुनिया को ही सिखाते चले आए आज तक हमने कुछ नहीं सीखा है अब सीखने का प्रयास करेंगे तो हमने कहा मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सीखिए आपकी मौज है आप जैसे जीवन जीना चाहें वैसे जीजिए किंतु देखो भाई बात यह है कोई घटना घटती है तो हम सोचते हैं इसका सुधार होना चाहिए इनका परिवर्तन होना चाहिए किंतु सच यह है परिवर्तन हम अपना करें तो मैं निवेदन कर रहा था कि देखिए सज्जन व्यक्ति यदि किसी की प्रशंसा करे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सज्जन का स्वभाव होता है प्रशंसा करना जब दुर्जन किसी की प्रशंसा करे तब सबन जाना कि प्रशंसा का पात्र है इसमें कोई ना कोई विशेषता जरूर है तो देखो देवता लोग स्तुति करें महात्मा स्तुति करें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या शुक्राचार्य जी कहते हैं कहते हैं देखो तो सही अहो अस्य तपसो वीर्यम अहो यस्य तपस फलम यदेनम पुरत कृत्व शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं अहो अहो देखो तो सही इस ध्रुव बालक की तपस्या का फल इस छोटे से बालक की तपस्या का फल देखो यदेनम पुरतः कृत्वा ध्रुवम सप्तर्षय जिसको अपने दाहिने में करके अर्थात महाराज उनकी परिक्रमा लगाते रहते हैं सप्तऋषि फिर बोले इस बालक को इतना फल कहां से मिल गया इसकी मति ऐसी कैसे बन गई बोले ध्रुव से जननी चेयम सुनीतिर नाम सुनृता अच्छा कहा सक्तो वर्ण तुम भुवी कहते ध्रुव से जननी चेयम मरा जो यम जो ध्रुव की माँ है ध्रुव की जो जननी है वो सच में सुनीति नाम तो है ही उनका किंतु सुनृता है शब्द का जो प्रयोग किया है मन सुंदर वाणी बोलने वाली मधुर वाणी बोलने वाली और परमात्मा की ओर सृष्टि को बढ़ाने वाली संत अपनी संपत्ति को संतति को परमात्मा में लगाने वाली है कहते हैं आज इनकी महिमा है सच में ध्रुव को ध्रुव बनाने वाला कौन उनकी मां ही तो है अगर ध्रुव को ध्रुव न बनाती उनकी मां तो क्या ध्रुव ध्रुव बन सकते थे कभी नहीं बन सकते थे इसलिए बालक के जीवन में मां का बहुत बड़ा प्रभाव होता है इसलिए मैं तो कई बार एक वाक्य बोलता हूं मां चाहे तो बालक को भगवान बना दे और मां चाहे तो बालक को हैवान बना दे इसलिए शास्त्रों में कई बार माताओं को एक प्रश्न होता है माताएं कहती है सब उपदेश माताओं को ही दिए गए पुरुषों को क्यों नहीं उपदेश दिया गया जहां देखो वहां माताओं को ये करना चाहिए माताओं को ये करना चाहिए ये क्या स्पेशल बन करके आए हैं क्या हमको कई बार माताएं कहती हैं आप लोग सब महात्मा लोग स्त्रियों के पीछे ही पड़ गए हो कम से कम इन पुरुषों को भी सिखाना चाहिए कैसे जिए केवल हम ही काम करें सब हम ही चिंतन पवित्र रखें इनको करने का कोई आवश्यक नहीं है नारण करना इनको भी चाहिए किन्तु पुरुष की अपेक्षा महिमा माताओं की ज्यादा है कई लोग कहते हैं कि भारत में जितनी स्त्री की उपेक्षा है कहीं दूसरी जगह नहीं वो ना समझ है भारत में जितना सम्मान है स्त्रियों का कहीं दूसरी जगह है ही नहीं महाराज दूसरे देशों में स्त्री को भोग्या के रूप में ही देखते हैं और हमारे यहाँ मां के रूप में देखते हैं हमारे यहाँ का व्यक्ति प्रत्येक स्त्री को मां करके पुकारता है वहां माँ यदि कहा जाए तो हमारा बड़ा गड़बड़ मामला है सुनने वाले को भी कष्ट और कहने वाले को भी कष्ट दोनों बातें हैं तो यहाँ जो सम्मान है माताओं के लिए वो दूसरी जगह नहीं अच्छा माताओं की चर्चा की बात इसलिए कही जाती है कारण क्या है सृष्टि का सृजन करने वाली ये अगर ये सुव्यवस्थित बने रहे यदि भूमि सुव्यवस्थित बनी रहे तो निश्चित जो भूमि से बीज उत्पन्न होगा वह सुव्यवस्थित बनेगा इसलिए इनकी महिमा गाई गई है और इनको सजग रहने के लिए भी कहा गया है तो कहते हैं ध्रुव से जननी चेयम सुनीतर नाम सुनता महिमान सकता है इनकी महिमा को गाने में कौन सफल हो सकता है इस संसार में अर्थात कोई भी इनकी महिमा को गाने में सफल नहीं है सुनीति की महिमा कहा तक गाई जाए महाराज वाणी शिथिल पड़ जाएगी वाणी में सामर्थ नहीं है जो इनकी महिमा का गान कर सके शुक्राचार्य जी महाराज ने इनकी बहुत सुंदर स्तुति की है ध्रुजी महाराज की और ध्रुजी महाराज पुनः गए हैं महाराज भागवत महापुराण में तो वर्णन है कि लौट कर गए तो माता पिता ने राज सम्मान के साथ इनका स्वागत किया है तो यहाँ ज्यादा विस्तार नहीं है तपस्या के बाद भगवान के आशीर्वाद फलस्वरूप इनको ऐसा लोक मिला है फिर इनकी संतानों का जरूर यहां पर आश्रम महात्मा ने मैत्रेय के सामने वर्णन किया है कि इनकी वंश परंपरा में आगे चलकर के एक महात्मा स्वरूप महाराज एक राजा हुए जिनका नाम अंग है अंग बड़े धर्मात्मा है किंतु तो अंग का जो विवाह हुआ वो सुनीता नाम की देवी से हुआ आज सुनीता नारायण मेरे मृत्यु की कन्या है और मृत्यु की कन्या होने के कारण सुनीता से जो बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम बेन है वह बड़ा दुष्ट स्वभाव का हुआ देखो भाई विवाह में सब ध्यान देने की बातें हैं आजकल लोग गोरी चमड़ी देख कर के सुंदरता देख कर कहते हैं चाहे किसी जाति की हो चाहे किसी कुल की हो लड़की से लेना देना हमसे दूसरे से क्या लेना देना याद रखेगा विवाह होता है भोग के लिए नहीं योग्य संतान के लिए आप देखेंगे श्रीमद भगवत गीता में जो पहला अध्याय पर बहुत जोर डाला गया है कि यदि स्त्री पवित्र होगी तो संतान जो उत्पन्न होगी वह आपके कुल को अच्छी दिशा में ले जाएगी अर्जुन ने तर्क दिया कि हम युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हैं युद्ध में क्या क्या खामियां हैं आप सुनते ही हैं गीता का प्रवचन तो कहने का अभिप्राय देखिए मां मृत्यु के पक्ष होने के कारण कई बार हमारे महर्षि कहते थे कि मां की ओर कई बार संतान चली जाती है कई बार पिता पक्ष में रहती कई बार मा, माता पक्ष में चली जाती है और यदि मामा ठीक न हुए और नाना ठीक न हुए चोर लुटेरे यदि हुए तो महाराज फिर संतान कैसी होगी चोर लुटेरी ही तो हो जाएगी कई बार हम देखते हैं कि महाराज बहुत अच्छे परिवार में और बालक बड़ा दुष्ट उत्पन्न हुआ माता पिता का जीवन भी बहुत अच्छा देखो एक तरफ मां की पहले महिमा सुना दी और दूसरे तब ये प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं पिताजी बहुत अच्छे माता का जीवन भी बहुत अच्छा सुनीता का अपना जो पर्सनल जीवन था उसमें कोई गड़बड़ी कहीं सुनने को नहीं मिलती कहीं पढ़ने को नहीं मिलती है बहुत अच्छा जीवन था किन्तु उसके बावजूद भी यह दुष्ट स्वभाव वाला बेटा कहां से आ गया कारण क्या बोले नाना के पक्ष से आ गया महाराज ये वेन इतना दुष्ट था कहते हैं खेलते हुए बालकों को ही उठाकर कुएं में डाल देता था अब मृत्यु का असर आएगा तो और क्या करेगा बालक खेल रहे हो तो खोपड़ी लड़ा देता था महाराज स्वभाव होता है कई लोगों का हमने देखा है बालक सो रहा हो हम कई बार देखते बालक सोरा धीरे से आते उसको चुटकी काट लेते अब वो रोने लगता है तो मैं कई बार लगता है इतनी गहरी निद्रा में सोया हुआ है और महाराज जो सोने का आनंद है दुनिया में दूसरा कोई दूसरा आनंद है भी नहीं फिर ब्रह्मानंद है उसके बाद सोने के आनंद के बाद ब्रह्मानंद है क्योंकि सुसुप्ति अवस्था के बाद तुरिया अवस्था का ही तो आनंद है और महाराज जो इस आनंद में सच कह सोने वाले व्यक्ति को कभी जगाना नहीं चाहिए विद्यार्थी को भले जगा दिया जाए यात्री को भले जगा दिया जाए किंतु सोने वाले अपने उसमें पुराण में वर्ण देवी पुराण में कई व्यक्ति किसको जगाना किसके ब्रह्म हत्या का पाप लगता है कथा में जो विघ्न करता है उसको भी और सोने वाले को जो जगाता है उसको भी ऐसे हमने तो महाराज जी बताया हमको तो बताया महाराज जी की जो सेवा में रहे कोई कुत्ता भी सोता होता था तो महाराज जी कहते थे सोर मत बताओ ऐसे पैर दबा के निकलो कि इसकी नींद न खुल जाए कारण क्या है नींद में जो सुख मिलता है महाराज वो ब्रह्मानंद का सुख है और वो सुख न मिले क्योंकि सबसे ज्यादा परमात्मा के समीप वो होता है जो सुसुप्ति अवस्था का सुख है तो जगाना नहीं चाहिए किंतु तो स्वभाव होता है महाराज जहां से जैसे आ गया होगा मामला नाना के पक्ष से आया हो या मामा के पक्ष से अब देखिए सोते हुए बालकों को जगा देता है चुटकियां काट लेता है कुएं में उठाकर डाल देता है महाराज अंग तो चले गए छोड़कर के, अब अंग चले गए बन में, देखो एक, एक सुंदर आपको ध्यान देने लायक बात बताए ये जितने भगवान के भक्त हुए हम कई बार चिंतन करते हैं, ये सृष्टि को ज्यादा सुधारने के चक्कर में नहीं पड़ते भागवत में भी हमको नहीं मिला भागवत में हमने निस्फ महाराज पढ़ा या अन्य पुराण में पढ़ने को नहीं मिला कि अंग ने बहुत परिश्रम किया हो कि हमारा बेटा बिल्कुल ठीक ढंग से चले कोई परिश्रम नहीं समझा बुझा दिया ठीक है अब जब नहीं मानता है तो तुम्हारा रास्ता अलग अपना रास्ता अलग अच्छा पकड़ कर रखने में बहुत परिश्रम है जी सच कह रहे किसी के साथ संबंध बनाकर रखने में बहुत परिश्रम किंतु तो छोड़ने में क्या परिश्रम है जी छोड़ना तो अपने हाथ में अपने मन का अनुकूल काम नहीं हो रहा है ठीक भाई चलते बने तुम्हारी दुनिया अलग हमारी दुनिया अलग किंतु अपना दिमाग काय को खराब करो जी अपने दिमाग को सुव्यवस्थित रखना चाहिए अपने चित्त को सुव्यवस्थित रखना चाहिए और ये घटनाएं इसलिए सुनाई जाती हैं कि केवल ये घटनाएं घट गई इसलिए नहीं आज भी घट रही है और इन घटनाओं को आप अपने जीवन में चिंतन करके अपना जीवन मधुर बनाओ कहते एवं ज्ञात्वा ज्ञातवायताम तथा महाराज का जैसे इच्छा हो ऐसा करे और ये चले गए बन में बन में जाकर के बन गए सच में जो बन जाता है सो बन जाता है बन जाने वाला बन जाता है एक हमारे मित्र ने बहुत अच्छा एक भजन लिखा था है तो फिल्मी दुनिया के तर्ज पर जी हमको गाना नहीं आता कि तुम सुना देते राम लक्ष्मण संग सीता बन गए हम अभागे यू ही तड़पते रह गए दिल के अरमा आंसुओं में बह गए इनसे सुन लीजिएगा <laughs> तो कहने का ही प्राय राम लक्ष्मण संग सीता बन गए और सच में वो बन गए तो बन गए अगर राम बन न गए होते तो इतनी मर्यादा के साथ इतने पवित्रता के साथ यदि उनके गीत गाए जाते जैसे महाराज वर्णन है वाल्मीकि रामायण में कि दशरथ जी महाराज ने कहा कि हमारी मती समय खराब है और राम बेटा तुम हमारी बात मत मानो और हमको कैद कर दो जेल में डाल दो और राज्य पर तुम अधिकार अपना कर लो और ये बात मोहग्रस्त दशरथ की स्वीकार कर लिया होता राम ने तो राम को हम ईश्वर करके मानते नहीं मानते फिर तो जो कटेगरी रावण की है वही राम की हो जाती तो बन जाने के बाद व्यक्ति बन जाता है सचमुच में इसलिए हम कहते हैं बन न जा सको तो वृंदावन तो आ ही जाओ जी बन न जा सको तो वृंदावन आओ और हम तो सच कहते हैं हम तो वृंदावन आने के बाद बन गए वृंदावन जब तक नहीं आए थे तब तक तो बिगड़े ही थे जी बने आकर वृंदावन में तो देखो ये बन चले गए आर बन जाने के बाद इसने महाराज अपना मनमानी ढंग से जीवन बिताना प्रारंभ किया घोषणा करा दी न दातव्यम न यष्टव्यम न होतव्यम चो दुजाहा न दान दो यज्ञ करो और देखो न पितरों को महाराज भोग लगाओ उनको भी स्विदि देने की जरूरत नहीं है यदि जीवन में दान की प्रणाली नहीं होगी आप लोग बिल्कुल सावधान होकर इसको गांठ लगाकर रख लीजिएगा जीवन में यदि दान की प्रणाली नहीं होगी तो संतानों की मति ठीक नहीं होगी धन को पवित्र करने के लिए दान चाहिए मन को पवित्र करने के लिए ध्यान चाहिए बुद्धि को पवित्र करने के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक बुद्धि पवित्र नहीं होगी और जब तक ध्यान नहीं होगा तब तक मन पवित्र नहीं होगा और जब तक दान नहीं होगा तब तक धन पवित्र नहीं होगा तो दान प्रणाली धन को पवित्र करने की है और पवित्र धन का जब उपयोग किया जाएगा तो जीवन पवित्र होगा इसलिए दान की प्रणाली हमारे जीवन में बनी रहे हमको कहते हैं किसी को भ्रष्ट करना हो किसी को पतित बनाना हो उसके जीवन से ये प्रणालियां समाप्त कर दो आज नहीं तो कल वह पतित बन ही जाएगा अब देखिए अधर्म का प्रचार करना है तो उसने कह दिया कि अब किसी न दान करने की जरूरत नहीं न अष्टव्यम न यज्ञ करने की जरूरत है और ब्राह्मणों को कहा ओ ब्राह्मणो भरतु सुशोषणाम भरतु सुशोषणम धर्मो यथा स्त्रीणाम परो मता स्त्री का धर्म है अपने पति की सेवा करना वैसे तुम ब्राह्मणों का धर्म है ममाज्ञा पालनम धर्मो मेरी आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है भवताम चो तथा दुजाहा तो हमारी आज्ञा का पालन करो वेन ने महाराज ऐसा जब आज भी कहते वेन लगा दिया गया जी सच में ऐसी रोक लगाई गई थरथर लगे लोग इसके आज्ञा से क्योंकि इतना कठोर दंड देने वाला था किन्तु विद्वानों ने सोचा क्या किया जाए महाराज इसको समझाने गए भागवत में तो ऐसा वर्णन है आप लोग सुनते रहे तो इसलिए तुलनात्मक हम बता देते हैं भागवत में ये वर्णन की बहुत समझाया जब नहीं माना तो कहा हन्याताम हन्यताम ये सो बोले इसको मार दो मार दो इसकी प्रकृति बड़ी दारुण है और ब्राह्मणों के मुख से निकला मार दो मार दो ये मर गया किंतु यहां दूसरा वर्णन है कहते हन्यताम हन्यताम पापो बोले ये बहुत पापी हो गया है मारो मारो इसको और उन लोगों ने क्या किया जो मंत्र से अभिमंत्रित कुछ थे हाथ में उस कु का इसके ऊपर प्रयोग किया और उस कुश के प्रयोग करते ही ये मर गया मर जाने के बाद देखा कि असुर वृद्धि हो गई चारों तरफ महाराज अत्याचार दुराचार फैल गए तब इनके शरीर का मंथन किया गया हमारे महर्षि का एक वाक्य सब सूत्र है जी हम बता देते हैं ये सब जीवन में उतारने लायक है सराहो मत सराहो मत निंदना पड़ेगा निंदो मत निंदो मत सराहना पड़े, ज्यादा किसी की प्रशंसा मत करो जिसकी आज आप प्रशंसा कर रहे हो हो सकता है कल उसकी आपको निंदा करनी पड़े हो सकता नहीं होता ही है जी जाने कितने लोगों की प्रशंसा की बाद में टिप्पणियां की और निंदा भी मत करो क्यों जिसकी आज हम निंदा कर रहे हैं कल हो सकता है उसकी प्रशंसा करनी पड़े देखिए बेन की बड़ी निंदा कर रहे थे लोग बड़ा दुष्ट बड़ा दुष्ट और बेन जैसे दुष्ट व्यक्ति से ही परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ जी देखो तो सही पहले जंगाओं का मंथन किया गया उससे एक बौना सा व्यक्ति निकला निशिद बैठ जाओ ऐसा कहा उससे निषाद जाती हुई और उनकी व्यवस्था विन्ध्याचल पर्वत पर की गई कहा तुम जाकर विन्द्याचल में रहो यही विंध्याचल में रहने वाले निषाद आदि हैं जब हमारे श्री राघविंद्र सरकार चित्रकूट में गए हैं तब लेहीन बासन बसन चुराई ये यह सब यही है कहा कि हमारी ऐसी आदत आपकी सेवा तो हम क्या करेंगे तो ये सब आकर के वहां भगवान की सेवा में लग जाते हैं निषाद गण है वे वेन के पापों को नाश करने वाले हुए थे मानो जब मंथन किया गया तो जो जितने पाप थे उस मंथन से निषाद बनकर के निकल गए अब दोबारा जब मंथन किया गया बाहुओं का मंथन किया गया तो महाराज उससे प्रथु जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और जब प्रथु जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ तो बहुत प्रसन्न हुई है पृथ्वी महारानी और यहां देवताओं ने ऋषियों ने इनकी स्तुति आदि गाने का वर्णन किया गया है बाद में ये मना कर देते हैं पराशर महात्मा मैत्री को सुनाते हैं कहते हैं जब ये बने तो इनको एक बहुत सुंदर महाराज मिला है रथ आदि भी इनको मिला और एक महाराज इनको तरकस भी मिला है और बाण भी मिला है देदीप्यमान बाण प्यमान है और तरकस है जिसका नाम जिस महाराज धनुष का नाम है अजगो नामक धनुष है सर्वप्रथम शिवजी महाराज ने इनको दिया है और ये ले करके प्रजा का विधवत पालन करना प्रारंभ करते हैं एक दिन देखा कि प्रजा बड़ी दुखी है और दुख का कारण क्या है क्योंकि पृथ्वी बीज ले तो लेती है किंतु तो फल नहीं देती है देखो भाई जब दुष्ट राजा राज्य करना प्रारंभ करते हैं तो पृथ्वी यही काम करती है अब जब ये मारने के लिए महाराज उदृत हुए तो वहां तो भागवत में वर्णन की पृथ्वी भागी गाय का रूप धारण करके किंतु तो यहां भगने का वर्णन नहीं है पृथ्वी इनके सामने कहती है कहती स्त्री वधे तम महापापम किम नरेन्द्र न पश्यसी ए न मंतुम अत्यथम प्रत करोशि नृपोद्यम अरे राजन एक तो तुम यदि हमको मार दोगे तो तुमको स्त्री बदका पाप लगेगा और ये पाप नहीं महापाप है याद रखना चाहिए कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए जो स्त्रियों पर हाथ उठाते हैं उनके घर में फिर लक्ष्मी कभी नहीं रहती है कले जिसके घर में होगा वह लक्ष्मी बिल्कुल नहीं रहेगी और ये पातक नहीं महापाप है और स्त्री का आप वध करना चाहते हो स्त्री बधे तुम महापापम किम नरेन्द्र नपष्यसी अरे तुम नपस््यसी तुम नहीं देखते हो मानो प्रथु ने कहा क्या नहीं देखते बोले महापापम महापाप को कौन सा महापाप बोले स्त्री बध का और यदि तुम हमको मार दोगे तो मानो यदि हमका हमारा बध कर दोगे तो तुमको मिलेगा ही क्या मानो दुश्मन का जो वध कर देते क्रोध में आकर के तो दुश्मन चला गया तुमको क्या मिला जी कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर वो रहे तो चाहे भले दुख पाए मार देने के बाद तो चला ही गया तो कहते तुम हमको मारो नहीं तुमको इससे कुछ मिलने वाला नहीं है महाराजी पृथु जी ने बहुत सुंदर बात कही बोले एकस्मिन यत्र निधनम एक व्यक्ति को मार देने से यदि हजारों की रक्षा होती है तो उसको एक को मारने में पाप नहीं होता है हमने एक महात्मा से पूछा कि महाराज महाभारत को धर्म युद्ध मानते हैं और यदि देखा जाए आप लोग भी ईमानदारी से गवाही देना क्या कन्हैया ने सब धर्म की लीला की है उसमें चलो धत्राष्ट्र की बात तो छोड़ दो वह धर्म के पक्ष वाला ही था किंतु कन्हैया ने क्या कम गजब ढाया है क्या उसमें महाभारत यदि युद्ध का पूरा चिंतन कीजिएगा तो कहीं सूर्य को छुपा देते हैं तो कहीं प्रकट कर देते हैं श्रीमान जी छल से मार करके हाथी आते हैं और कहते हैं कि अमुक मारा गया कहलवाते बोले कहो और जब सुनने का अवसर आ जाए तो संख्या ऊपर से बजाते हैं आज देखो तो सही ये सब धर्म ही है क्या और इतना ही नहीं अब जो दुर्योधन के साथ में हुआ बेचारा अपनी मां के पास जा रहा था नग्न होकर के श्रीमान जी रास्ते में प्रकट हो गए और का ऐसे नग्न जाते मां के पास केले का पत्ता और लपटवा दिया और बाद में पता था कि कमर के जो कमर का जो भाग है उसके नीचे युद्ध विद्या के आधार पर गदा का प्रहार नहीं होता है याद रखेगा वक्षस्थल में हो सकता है भुजाओ में हो सकता है किंतु कटी भाग में सैनिक के साथ युग महाराज गदा का प्रहार नहीं होता है और श्रीमान जी ने स्वयं कह करके गदा का प्रहार करवाया तो मैं एक दिन तक बहुत दिन तक चिंतित रहा कि इसको धर्मयुद्ध कहा जाए कि और इसका कोई नाम लिया जाए अधर्मय युद्ध तो हम नहीं कहेंगे जी क्या किया जाए तो महात्मा के पास समझे हमारे महाराज जी से बहुत प्रेम करते थे परमादरणी प्रातस्वरणी पूज संत विष्णु आश्रम जी महाराज अब वो भी नहीं रहे बहुत अच्छे महात्मा थे मैं बैठ गए हमने कहा महाराज जी महाभारत युद्ध धर्म युद्ध है कि अधर्म युद्ध बोले कहां से बोला ब्रह्मचारी महाराज महात्मा लोग तो डांट भी लगाए बोले बुद्धि ठिकाने है कि नहीं हमने कहा महाराज जी ठिकाने तो आप लगाएंगे तो कहा क्या तुमको अधर्म दिखता है सब नोट करके लेके गए थे जी जो हमारे नटखट ने सब लीलाएं की तो हंसने लगे और बोले देखो धर्म की व्याख्या क्या है अच्छा देखो धर्म की व्याख्या आप अपनी बुद्धि के आधार पर नहीं लगा सकते कहो कैसे उन्होंने जो उदाहरण दिया मैं आपको दे रहा हूं उन्होंने मेरे से पूछा ब्रह्मचारी हाथ काटना धर्म है कि अधर्म हाथ काटना धर्म है कि अधर्म तो तुरंत कहेंगे अधर्म है किंतु हाथ में कोई ऐसा रोग लग गया हो और उस रोग को यदि न समाप्त किया जाए हाथ न काटा जाए तो शरीर बेकार हो जाएगा उस समय धर्म है कि अधर्म अब देखिए धर्म बन गया क्रिया एक जी उद्देश्य प्रधान क्रिया है अगर कष्ट देने के लिए पीड़ा देने के लिए हाथ काटा गया तो अधर्म है और यदि स्वस्थ बनाने के लिए काटा गया जीवन रक्षा के लिए काटा गया तो डॉक्टर को कटाई की फीस भी दे के आते हैं जी और हाथ कट जाने के बाद कहते थैंक यू वेरी मच आपने बहुत अच्छा किया कहते हैं कि नहीं कहते हमारे एक सज्जन उंगली कटा के आए और कहा डॉक्टर ने बड़ी कृपा की हमने कहा क्या कृपा की अगर बोले उंगली न काटता तो मैं मर जाता अब देखिए सच में क्रिया एक है किंतु यदि धर्म का उद्देश्य देखिए धर्म का लक्षण क्या है यहां पृथु जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही बोले एकस्मिन यत्र निधनम उन्होंने दूसरी बात महाराज जी ने बताई कहा कि जैसे राष्ट्र की रक्षा के लिए एक महाराज प्रांत को समाप्त करना हो तो पाप नहीं है और प्रांत की रक्षा के लिए एक जिला को समाप्त करना हो तो पाप नहीं है और एक जिला की रक्षा करने के लिए गांव को समाप्त करना हो तो पाप नहीं है और एक गांव की रक्षा करने के लिए परिवार को समाप्त करना हो मारना हो तो अधर्म नहीं मार देना चाहिए क्योंकि उससे महाराज रक्षा सुरक्षा हजारों की हो जाएगी तो प्रथु जी महाराज यही कहते हैं एकस्मिन यत्र निधनम प्रापिते दुष्टकारिणी बहु नाम भवती क्षेम तस् पुण्य प्रदोबधा तस्य पुण्य प्रदोबधा उसका तो बद बध प्रद है जिसके बद कर देने के कारण अच्छा भाई ये ये कानून आप अपने हाथ में मत ले लीजिएगा जी आप विधान करने लोगों इसके कारण गड़बड़ होता है तो हम ही जाकर काम करें ये राजा का, का काम है ये न्याय आपका का काम नहीं है आप अपने हाथ में कानून मत ले लीजिएगा आप अपने हाथ में धर्म की मीमांसा मत लीजिएगा ये तो सबके कर्तव्य अलग अलग है देखो एक बात बताए यदि सैनिक खड़ा है बॉर्डर में अपनी सीमा में और उधर से शत्रु आए दुश्मन आए तो गोली चलाना पुण्य है कि पाप है पुण्य है अगर उसकी गोली से कोई मारा जाएगा तो उसको पुरस्कृत किया जाएगा उसको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे किसने इतने दुश्मन को मारा किंतु वही सैनिक यदि अपने घर में आकर किसी को गोली मार देता है तो पुरस्कार दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा जो सामान्य व्यक्ति पर कानून चलता है वही उसके ऊपर भी कानून चलाया जाएगा वही मुकदमा 302 का उसके ऊपर भी लगेगा और वही कार्यवाही भी होगी इसलिए उद्देश्य कहां पर कौन है वह निश्चित है और किस उद्देश्य से किया जा रहा है तो ये पृथ्वी जी महाराज पृथ्वी को समझाते हैं कहते हैं यदि तुम्हारा हम वध कर देंगे तो निश्चित समझो हमें पाप नहीं पुण्य होगा क्योंकि बहुनाम भवतिक क्षेम बहुतों का कल्याण होगा तस्य पुण्य प्रदो बधा पृथ्वी महारानी कहती हैं मैं मानती हूं कि आप मुझे मार दोगे यह प्रश्न उत्तर भागवत में नहीं है यह विष्णु पुराण की अपनी विलक्षणता है पृथ्वी महारानी ने कहा यदि आप हमको मार दोगे मैं जानती हूं कि आप सर्व समर्थ हैं हमारा बध करने में भी समर्थ हैं किंतु आधारक कप प्रजा नाम तेष्ट जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो जिस पृथ्वी महाराज जिस प्रजा के कल्याण के लिए आप हमको मारना चाहते हो पृथ्वी का ही बध कर दोगे तो प्रजा का आधार क्या होगा अर्थात प्रजा रहेगी तो कहां रहेगी जरा ये भी तो बताओ प्रजा का रहने का स्थान कौन सा होगा प्रथु जी महाराज कहते हैं क्या समझती हो तुम हमको तुम हत्वा बसुधे वाणी तुम्हारा वाण से बद करने के बाद हम करेंगे क्या आत्मयोग बले नेमा आत्मयोग के बल से धारिश्यामी अहम प्रजा हमारे आत्मयोग में इतना बल है आत्मयोग में इतना सामर्थ्य है कि यदि हम संकल्प करेंगे तो दूसरी पृथ्वी बन जाएगी और दूसरी पृथ्वी बन जाएगी तो वहां पर हम प्रजा को धारण कर लेंगे धारिश्यामी अहम प्रजा हा, हम प्रजा को धारण कर लेंगे इसलिए तुम चिंता मत करो कि प्रजा कहां रहेगी तुम चिंता करो कि हम कहां रहेंगे हम तुम्हारा वध करेंगे अब पृथ्वी घबरा गई उसने कहा महाराज एक बात बताए वो हमारे गांव मुहावरा हमारा लाठी टूटे ना और सर्प मर जाए लाठी का भी प्रयोग न करना पड़े सर्प भी मर जाए तो कहा आपको बद का दोष भी न लगे और आपका काम भी बन जाए ऐसा कोई रास्ता हम आपको बताएं? बोले बताओ बोले बात यह है कि हम सब औषधियों को खाकर सब अन्नों को खाकर हम पचा गई हैं और अन्न खा करके यदि पचा गई हैं, अब हमसे प्रकट करने का दूसरा कोई साधन नहीं है जैसे कोई अच्छी से अच्छी कीमती से कीमती औषधि खा जाए कोई दवा और गैया मैया खा जाए और यदि उससे दवा का लाभ लेना हो तो क्या करें बछड़ा बनकर के दुग्ध निकाल लें तो औषधि का सार दुग्ध में आ जाएगा क्योंकि गैया मैया जो खाती है नारायण मेरे उसी से तो दुग्ध बनता है और दुग्ध बनता है तो वही होता है हमने तो देखा है ठंडी के समय पर जब गायों को हरा चारा ज्यादा खिलाया जाता महाराज वर्षी आती है हम लोग तो वृंदावन में देखते हैं उस समय गाय जो दूध देती है बिल्कुल पानी जैसा होता है जी उसमें लगता है कि दूध ही नहीं है और जब माल खिलाया जाता है गुड़ खिलाया जाए सेव खिलाया जाए संतरा खिलाया जाए और माल खिलाया जाए उस समय दूध का देखो क्या स्वाद होता है तो जैसा खिलाओगे वैसे ही तो दुग्ध आएगा इसलिए अन्न अच्छा खिलाए आजकल गायों को महाराज चारा अच्छा न मिलने के कारण हमको तो किसी ने बताया कि गायों का मांस बढ़ाने के कारण विदेशों में उनको मांस खिलाना प्रारंभ किया तो जाने कितनी गायें मर गई क्योंकि तो सोचते कि उनका मांस बढ़ जाए तो मांस खिलाएं, तो गाय मर गई हमको दुबई में किसी ने बात बताई क्योंकि तो गायों का आहार मांस नहीं है वह तो हरा चारा ही खाएंगी तो देखो जैसा आहार हो वो खिलाया जाए इन्होंने कहा कि हमने सब अन्न को खा करके पका लिया है आप यदि चाहते हो कि वह मिले तो बछड़ा तैयार करो अगर बछड़ा क्योंकि गैया मैया से दुग्ध निकालने के लिए बछड़ा चाहिए देखो हमारे श्याम सुंदर के लिए बछड़ा शब्द का ही प्रयोग है उपनिषद गैया मैया है और उससे दूध निकालने वाला कोई गोपाल चाहिए कि नहीं तो कन्हैया गोपाल है हम तुम्हारा देखा गैया मैया जब बछड़े को देखती है तो हंकार कर अपने आप उसके स्तनों में दुग्ध आ जाता है जो गांव के लोग होंगे वो समझ जाएंगे जब गायों में कई बार होता है कि असावधानी से बछड़ा मर गया उसका तो गांव वाले क्या करते हैं चमार को दे देते हैं और दे करके उसके अंदर का जो माल होता है वो निकाल देते हैं खाल सुखा करके उसकी बिल्कुल सच्ची घटना देखी बता रहे हैं खाल सुखा करके उसके अंदर भूषा भर देते हैं और बिल्कुल बछड़ा जैसा बनाकर रख लेते हैं गाय को जब दूना होता है तो किसान क्या करता है उस मरे हुए बछड़े की खाल जो बछड़े की आकार की है और वह गैया मैया के सामने रखता है और गैया मैया जोश को देखती है हंकार करके और जीव से चाटती है उस खाल को और चाटते चाटते उसके स्तरों में दुग्ध आ जाता है आजकल तो महाराज कृत्रिम इंजेक्शन लगाकर आदि दू लेते हैं पहले ये नहीं होता था पहले यही विधा होती थी हम तो गांव के हैं इसलिए हमें सब पता है जी वहां गांव में देखे हैं ऐसे करते हैं तो देखो गैया मैया अपने बछड़े को देख करके हंकार करके दुग्ध को स्तनों में ला देती है तो उन्होंने कहा मैं भी पृथ्वी बन गई हूं और पृथ्वी में हूं गाय बन गई हूं तो आप यदि दूना चाहते हो तो बछड़ा तैयार करो अब महाराज इन्होंने बछड़ा तैयार किया है अन्न को दूने के लिए मनु को बछड़ा बनाया गया और से सबके लिए महाराज कुछ न कुछ निकाला गया है ऐसे करके महाराज प्रजा को इन्होंने बहुत प्रसन्न किया है पृथ्वी जी महाराज ने और बाद में वंश परंपरा में इनके चल करके एक राजा हुए प्राचीन वरिही जिसको पुरंजनोपाख्यान वहां श्रीमद भागवत महापुराण में नारद जी महाराज ने सुनाया है यहां पुरंजनोपाख्यान तो नहीं है यहां प्राचीन वर इनकी वंश परंपरा में हुए हैं महाराज कुशास्यात पृथ्व्याम विश्रुताम उन्हें इतने यज्ञ किए थे उन्होंने कि पृथ्वी को कुसों से ढक दिया था इतने पुरुषार्थी थे और प्राचीन वरी के हुए प्रचेतागण ये तो भागवत में भी वर्णन है जो वर्णन नहीं वही हम आपको सुनाएंगे विषद से और ये प्रचेतागण तपस्या करने के लिए चले गए तो नारद जी महाराज इनको मिल गए इन्होंने शिव के पास में भेज दिया और शिव भगवान ने इनको उपदेश दिया तो इस समुद्र के अंदर जाकर तप करने लगे महाराज जब बहुत दिनों तक तप करते रहे प्रजा का पालन करने वाला कोई नहीं हुआ प्रजा उच्छल हो गई एक दूसरे को मार काट करके मर गई प्रजा सब जगह महाराज वृक्ष वृक्ष ही हो गए अब जब पृथ्वी में सब जगह वृक्ष वृक्ष ही हो गए तो तपस्या करने के बाद जब ये निकले सब जगह वृक्षों को देखा तो कुपित होकर ये दसो प्रचेतागण वायु ऐसे निकालने लगे जो वृक्ष जलने लगे और वृक्ष जलने लगे तो चंद्रमा जी घबरा गए चंद्रमा जी ने वृक्षों को कहा कि इनके कोप को शांत करने के लिए तुम अपनी कन्या को इनको दो तो मारीसा नाम की कन्या महाराज इन लोगों ने लाकर इनको समर्पित की है यह हमारा जो मारिशा नाम की कन्या है इनका यहां विस्तार से वर्णन है जो भागवत में वर्णन नहीं है का वृक्षों की कन्या ये कैसे आ गई देखो भाई ये भी ऐसा प्रसंग है कि जीवन में संयम की कितनी आवश्यकता है याद रखिएगा ये जिस सावधान नहीं रहेंगे तो हमारी आपकी इंद्रियां कहा कब और कैसे व्यक्ति को गड्ढे में गिरा देंगी कुछ पता नहीं इंद्रियों का भरोसा कभी करना नहीं चाहिए हमारे महाराष्ट्र कहते थे जो व्यक्ति कहता है कि हमको काम नहीं आता है हमको क्रोध नहीं आता है कि तो काम क्रोध के वेग को समझता नहीं है बुद्धू है ना समझ है अथवा आपको ठगना चाहता है कारण क्या है जब तक ये शरीर बना रहेगा इसलिए याद रखिएगा शरीर में ये दुर्गुण बने ही रहेंगे दब सकते हैं किंतु अनुकूल वातावरण जैसे मिलेगा जैसे गर्मी के समय यदि खेत में बीज डाल दिया जाए तो जमेगा नहीं वो बीज पड़ा रहेगा किंतु जो वर्षा ऋतु आएगी और जल मिला और वातावरण वैसा बना तो अब बीज अंकुरित तो होगा कि नहीं बोलो भाई अगर न बोल सको तो गर्दन हिला दो होगा ही जरूर होगा वैसे ही काम क्रोध आदि दुर्गुण हमारे अंत करण में छुपे हुए हैं शरीर में छुपे हुए हैं इसलिए सावधान नहीं रहोगे ये तो निकल पड़ेंगे अब देखिए यहां जो इतिहास आपके सामने में वर्णन कर रहा हूं जो प्रचेता प्रचेतागणों के साथ जिस कन्या का विवाह हुआ है जिसका नाम मारीशा ये है तो नारायण मेरे ऋषि पुत्री एक महात्मा है कर्ण ये कर्ण महात्मा गोमती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे हजारों वर्ष तपस्या की तो एक प्रमलोचा नाम की उत्तम अवसरा को नियुक्त किया इंद्र जी ने महाराज ये इंद्र भी बड़ा गड़बड़ करता है जी सच कहे कई बार तो इसको गाली देने की इच्छा होती किंतु हमने गाली देना बंद कर दिया आप कहोगे गाली देना क्यों बंद कर दिया पहले मैं देवताओं की बहुत खिंचाई करता था तो ऋषि ऋषिकेश में देवताओं का कुछ प्रसंग चल रहा था और हमने खूब कहा क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने तो सूख भाग जन श्वान युवराज पाणी जी महाराज ने भी चार लोगों को एक साथ ही कर दिया है देवताओं को जवान व्यक्ति को इंद्र भी वैसे ही है जी। जवान व्यक्ति और कुत्ता ये सब एक ही गति है इनकी एक गति में एक स्थापित कर दिया सुख हाड़ लवज लई भाग जनु श्वान निरख यू राज तुम्हारा तो कथा करके गए तो दोपहर में नींद आ गई सो गए तो सो करके स्वप्न क्या देखा कि भागवत की कथा करते मंच से देवता लोग हमको उठा ले गए और ले जाकर ऊपर से फेंक दिया अब मैं चिल्लाया तब तक, तक नींद खुल गई तो हमारे पंडित जी जो आचार्य जी थे जो आए तो हमने कहा भैया इस स्वप्न का फल क्या होता है कि देवता लोग उठाकर ले जाए और फेंक दे तो आचार्य जी ने कहा महाराज जी फल यही होता है कि आज के बाद देवताओं की निंदा मत करना क्योंकि इनकी निंदा करोगे तो ये छोड़ने वाले नहीं हैं इनसे तुम्हारा तटस्थ हो करके निकल जाया जाए तभी अच्छा है अब देवता तो देवता ठहरे महाराज इन्होंने इस को भेजा और अफसरा जब इनके पास में आई कंडू महात्मा के पास में इसने हाव भाव कटाक्ष से कंडू महात्मा के चित्त को अपनी ओर खींच लिया हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा महाराज पहले महात्मा लोग तपस्या करते थे तो स्वर्ग से अफसराए आती थी अब क्यों नहीं आती अब हमने नहीं सुना कहीं आई हो तो महाराज जी तो हमारे बहुत विनोदी भी थे जी हंस कहा अब जो कहा वो पूरी बात हम नहीं बोलेंगे जी कहा आज के लोग इन गदियों पर ही रीज जाते हैं तो स्वर्ग से अपसरा की क्या जरूरत है महाराज अंतिम प्रयोग तो तब किया जाए जब संसार का सौंदर्य चित्त को लोभायमान न कर सके तब स्वर्ग से सुंदरता उतारी जाए सामान्य सौंदर्य पर ही अपनी तपस्या छोड़ दे अपना भजन छोड़ दे अपना सत्संग छोड़ दे अपना जीवन न कर दे तो स्वर्ग से अपसरा आने की कोई जरूरत नहीं उस समय आकर्षण नहीं होता था इसलिए स्वर्ग से आती थी अब सप्लाई बंद अब यही से सप्लाई हो जाती है जब इंद्र चाहता है तो यहीं से कर देता है जी संभाल लो अपना तो अब इनके पास जब अवसरा आई इनके सौंदर्य का भी यहां वर्णन किया गया है का कि महाराज उससे इनका प्रेम हो गया और वह इनके साथ रह गई सौ वर्ष साथ रही और जब जाने लगी ना तो नारायण इन्होंने कहा अभी ठहरो जब कहा अभी ठहरो तो वह रुक गई पुनः सौ साल रही और पुनः जाने के लिए जब महाराज इन्होंने कहा तो कहा अभी ठहरो अभी ठहरो तो पुनः सौ साल रुक गई तीन साल तीन सौ साल तो ऐसे ही हो गए यहां वर्णन किया है या गौरवम भयम प्रेम सदभावम पूर्व नायके कहते भय से गौरव से या नारायण मेरे अनुराग से प्रेम से जो बात स्वीकार करती है उसका नाम दक्षिण नायिका है ये दक्षिण नायिकाए जब जाने की बात करती है तो भय भी लगता है कि बाबा जी हैं इतने तपस्वी हैं और इतने साधन संपन्न हैं यदि इनकी बात हम ना माने तो कहीं साफ न दे दे शापित न कर दे वैसे आपको बताएं, आजकल भी सच्चा प्रेम तो बहुत दुर्लभ है भय और लोभ से प्रेम जल्दी होता है कि तो भय से व्यक्ति अनुराग वाला बन जाता है कि तो लोभ से बन जाता है कहीं कुछ प्राप्ति होने की इच्छा हो तो व्यक्ति अनुराग चित्त वाला हो जाता है दिखाने का यह सच्चा तो है नहीं कारण उसमें सच्चाई मूल में ही नहीं है तो जो सच्चे समझदार लोग हैं वो इस प्रेम को महत्व ही तो नहीं देते इस सम्मान को महत्व तो भी नहीं देते महाराज ऐसे जब जब जाने की बात वो करे तब तब ये कहें अभी ठहरो जब कहें अभी ठहरो वह रुक गई एक दिन क्या हुआ सायकाल का समय था तो ये महात्मा कमंडल लेकर के और संध्या वंदन के पात्र लेकर चल पड़े कर्णो महात्मा इस देवी ने पूछा कहां जा रहे हो बोले संध्या वंदन करने बोले संध्या वंदन का अभिप्राय क्या है बोले अभी तक तो किया नहीं बोले क्यों नहीं रोज किया है मैंने बोले रोज कहां किया है हम जब से आई तब से तो हमने तुमको कोई संध्या वंदन करते देखा नहीं बोले तुम तो अभी सुबह तो आई थी और सुबह आई थी शाम हो गया अभी ज्यादा समय कहां बीता है उस देवी ने कहा महाराज बुरा न मानना तुम इतने राग में फंस गए हो कि तुमको पता ही नहीं चला कि हम कब आई थी मैं बताऊं कितना समय बीता है बोले बताओ बोले अब तक 900 महाराज वर्ष बीत गए नौ सौ वर्ष और 6 महीने 3 दिन बीत गए नौ सौ महीने महाराज 907, 907 वर्ष और 6 महीने और 3 दिन अभिप्राय क्या है कामाक्रांत बुद्धि हो जाए तो जीवन का कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता महाराज परिवार के भरण पोषण में आप कभी चिंतन करो कब जवानी से बुढ़ापा आया पता चला पता ही नहीं चला जी और याद रखिएगा संसार में जो भी मिला है चाहे व्यक्ति हो चाहे स्थान हो चाहे वस्तु हो संसार को तीन भागों में बांटो व्यक्ति में स्थान में और वस्तु में ये गांठ लगा करके हम आप रख लें जो मिला है वो छूटेगा पत्नी मिली है तो एक दिन छूटेगी महाराज पत्नी चाहे आप छोड़कर चले जाओ या आपको पत्नी छोड़कर चली जाए बात एक ही है शरीर का गमन होने वाला ही है इसलिए राग से इतनी चित्तवृत्ति को अपने मत डुबो दो कि कुछ समझ में ही ना आए महाराज कई लोगों से मेरा तो स्वभाव नहीं है जी मैं किसी को नहीं कहता हूं कि आप सत्संग में आओ या आप क्या करो हम तो अपनी मस्ती में कथा सुनाते हैं जी हमारा व्यसन है हमारा जीवन है हमको आनंद मिलता है एक व्यक्ति आए तब भी सुनाते हैं पचास व्यक्ति आए तब भी सुनाते हैं हम तो अपना काम करते अपना मस्ती लेते हैं हम कभी किसी को कहते नहीं किंतु एक सज्जन महाराज यही बंबई की बात है उनसे किसी ने कहा आप सत्संग में नहीं आते हो तो बोले महाराज आप कहते हो सत्संग में नहीं आते यहां मरने की फुर्सत नहीं है महाराज जो चाहो सो ले लो अगर आश्रम में कुछ दक्षिणा की आवश्यकता हो तो जितना कहो हम चेक काट के आपको दे दे हमने कहा हमको नहीं चाहिए किंतु हम समय नहीं दे सकते समय हमारे पास बिल्कुल नहीं अरे यहां मौत को फुर्सत नहीं है तो हमने कहा बच्चू मौत अपने आप फुर्सत निकाल लेगी उसके लिए फुर्सत निकालने की जरूरत नहीं है वो आपकी बात मानने वाली भी नहीं है कि अभी नहीं कल आना अच्छा मौत को ऐसा कह सकते हो आप प्लीज अभी हमारा काम बनाने कल आ जाना नहीं कह सकते मौत तो आएगी ही आएगी महाराज इन्होंने बहुत सुंदर बात उनको कही और कहा कि तुम राग में इतने फंस गए कि तुमको पता ही नहीं चला अब महात्मा बोले सत्यम भीरू बदस अरे भीरू सुंदरी सच बता तू सच सच बोल रही है बोले महाराज मेरे में कहा इतना सामर्थ्य है आप जैसे तपस्वी महात्मा के सामने में हंसी कर सकू मजाक कर सकू मैं तो आपसे बहुत डरती हूं मैं सच कह रही हूं कि आपने मेरे साथ इतने वर्ष ही बिताए हैं महाराज जब ये सुना तो देखो भगवत कृपा है बैराग्य उत्पन्न हो गया उसको यहां डांट लगाई इन्होंने कहा कि तूने आकर के मेरे जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया वो तो कुछ बोली नहीं बाद में कहते हैं तेरा भी क्या दोष है दोष तो मेरा ही है कि हम तुमको देखकर अपने को संभाल नहीं सके और राग से हमारा जीवन तुम्हें ग्रसित हो गया बाद में इसको कहा तू यहां से चली जा जहां से आई हो वहां चली जा महाराज ये चल पड़ी यहां से किंतु इसके गर्भ में एक बालक था महाराज ये इतनी भयभीत हो गई थी यहां वर्णन है इतनी भयभीत हो गई थी कि जहां खड़ी थी वहां पसीने से भूमि भीग गई थरथर थरथर -थर कांप रही थी कि पता नहीं महात्मा को कहीं कोप ना आ जाए इतने दिन सेवा करने के बाद भी कहीं गड़बड़ न हो जाए कांप रही थी जब इन्होंने डांट कर कहा तो चली जा यहां से तपान सिमम नष्टानी तुमने हमारे तप को नष्ट कर दिया हतम ब्रह्मविदाम जो ब्रह्मविद लोग हैं उनका धन तप है क्या सुंदर बात कही नारायण सच कहें महात्माओं का धन धन नहीं है जो महात्माओं को धन धन समझने लगे सच कहें उसकी दुर्बुद्धि हो गई है एक ग्रस्तों का धन धन होता होगा महात्माओं का धन ब्रह्म का धन महाराज तप है याद रखेगा उनका धन संपत्ति नहीं है जो महात्मा संपत्ति के माध्यम से अपना गौरव बढ़ा रहा है वो सच में महात्मा ही नहीं है महात्मा की शोभा तप से है याद रखिएगा जहां गड़बड़ी हो और सच्चे साधक उस बात को समझते हैं जो नहीं साधक हैं अभी महाराज जी से प्रेम करने वाले लंदन से जी आए हमारे यहां भी कुछ दिन पहले बारह दिन की पहले एक घटना और, और कम समय की उन्होंने हमारे महाराज जी के कभी दर्शन नहीं किए, वे से पढ़ पढ़ करके प्रभावित हुए जब वृंदावन में आए तो आए थे तो महाराज जी ने कहा इनको घुमाओ दर्शन कराओ तो हम सब नृत्य गोपाल भगवान के यहां दर्शन कराने के लिए गए और ले गए बाबा के आउड़िया बाबा जी महाराज के यहां दर्शन कराने गए जब मैं वहां से निकल रहा था तो मेरे हाथ में मोबाइल था पता है उन्होंने क्या कहा बोले महाराज ये खिलौना कौन सा है कहा ये खिलौना कौन सा है वो तो इतनी बात कह के मौन हो गए किंतु उस बात ने हमको रात भर नहीं सोने दिया सच में ये भौतिक खिलौनों से यदि महात्मा खेलना प्रारंभ कर दे तो महात्मा रहा क्या तो संसार के वैभव को देख करके कोई मूर्ख व्यक्ति जरूर महात्माओं से प्रभावित हो सकता है किंतु सच्चा साधक प्रभावित नहीं हो सकता है महाराज उनको बिल्कुल ये सोचे कि वैभव को देखकर और मुस्करा गए उन्होंने कुछ नहीं कहा महाराज उस दिन के बाद आज तक हम कभी मोबाइल हाथ में लेके नहीं चलते हमको तो ब्रह्मवार जैसा लग गया कहीं भी जाते हैं तो बिल्कुल हाथ में नहीं लेके जाते उस दिन से निश्चित कर लिया ठीक है आवश्यकता है किंतु तो जितनी है उतनी ठीक है तो याद रखिएगा ये भौतिक जो पदार्थ हैं ये महात्माओं का धन नहीं क्या सुंदर बात महात्मा ने कही है तपान नष्टानि नष्टानी हतम ब्रह्म विदाम धनम ब्रह्म विदाम धनम तपानसी ब्रह्मविद जो लोग हैं उनका धन क्या है तपस्या उनका धन है सहन करना हमारे पूज्य बाबा से पूछा महाराज हमने कुछ सुना उड़िया बाबा जी महाराज से हमने सुना है आपके पास बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं बाबा ने कहा हमारे पास हमने एक जीवन में सिद्धि प्राप्त की है उसका नाम है सहन करना सहन करना भी एक महाराज शक्ति है सिद्धि है सबको सहन करना नहीं आता बाबा का मंत्र था सहन करो सहन करो सहन करो ये सहन करना ही तप है तो कहा कि तुमने हमारे उसको नष्ट कर दिया हातो विवेक के ना भी महाराज किसी ने हमारे विवेक को ही नष्ट कर दिया योशिन मोहाय निर्मिता योशिन के मोह से हमारी जो बुद्धि बनी जिससे कारण हमारा तप ही चला गया हमारा चिंतन ही चला गया मतिरेशा हता एन धिक्तम कामम महा गृहम मति ऐसा एन जिस कामाक्रांत मति ने हमारा धन ही नष्ट कर दिया उस मती को धिक्कार है तम कामम महागृहम ये काम क्या है बोले ग्रह नहीं महाग्रह है ये महाग्रह है इससे बचना हमारा ग्रह से तो आप बच सकते हो नवग्रह लग जाए तो शांति करा लो तो चाहे बच जाओ किंतु ये महाग्रह से बचना बड़ा कठिन है बोले महाग्रह है इसने हमको ग्रहण कर लिया और ये महाग्रहण पता है क्या करता है ये अगर आपको शनिचर लग जाए तो हो सकता है यहीं की संपत्ति ले ले हो सकता है यहीं का सम्मान छीन ले वो ग्रह है और यदि ये महाग्रह लग जाए तो यहां का तो छीनेगा तो छीनेगा ही किंतु बाद में नरक तक की यात्रा करा देगा जी यही शब्द नरक ग्राम मार्गेण संगे नाप रहता में ये बहुत प्यारे प्यारे श्लोक है महात्मा के महाराज इन्होंने चिंतन किया है और जब ये देवी चली गई तो साधना में स्वयं लग गए मोक्ष को प्राप्त किया और वह भयभीत तो हो गई थी उसका गर्व वृक्षों से महाराज टकराती हुई ऊपर गई तो गर्व गिर गया उसको सोम देवता ने और वृक्ष वृक्ष देवताओं ने और वायु देवता ने पालन किया और उसी को महाराज इन लोगों ने मिलकर के तीनों ने वृक्षों ने वायु ने सोम ने ये प्रचे, प्रचेता गणों को प्राचीन वरही को महाराज जो इनकी संतान प्रचाता गण है उनको समर्पित कराया है और उसी से महाराज जो संतान उत्पन्न हुई सारी सृष्टि उन्हीं के संतानों का विस्तार है सारी सृष्टि दक्ष हुए और प्राचेत दक्ष से साठ कन्याओं का प्रादुर्भाव उसी से देवता हैं, उसी से मनुष्य हैं, उसी से पशु हैं, उसी से पक्षी आदि भी है इनके पूर्व जन्म का भी वर्णन किया गया है इस देवी के अब उसकी चर्चा नारायण मेरे कल करेंगे इच्छा तो ये थी कि प्रहलाद चरित्र तक जाएं किंतु ये, तो ये प्रसंग ऐसे हैं कि इन्होंने पकड़ लिया कल बहुत मधुर प्रसंग आने वाला है प्रहलाद जी महाराज का और सच में ये श्रीमदभागवत महापुराण से बिल्कुल अलग है और जो इनके प्रश्न उत्तर का क्रम है प्रहलाद जी महाराज के साथ वो भी बहुत अनोखा है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 उन्हीं के पावन पवित्र चरणों में समर्पित बोलो वत्सल भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय वृंदावन विहारी लाल की जय जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे